पुराण भगवान शिव के वारह नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था उस नंदी के ऊपर रत्न महादिव्य पुष्पक था जो पल्लवों तथा तो श्वेत चामड़ों से सजाया गया था उसके वाम पार्श में दो कृतिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था वे चार दांत वाले बनाए गए थे और साठ वर्ष के पाठों के समान दिखते थे वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे उनमें बड़ी चमक थी इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा तो संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्ही लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे गरुण आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी अरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ जलबल के साथ खड़े थे वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे देवर्षे बहुत कहने से क्या लाभ हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी वह मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था तदनंतर के राज गिरिराज की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया उन्हीं लोगों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुख बड़े बड़े दिव्य मंचों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 ऐश्वर्यों से संपन्न गृह की रचना की अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गृह का निर्माण किया जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा तो शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी वह परम उज्ज्वल महान प्रभापुंज से उद्भाषित उत्तम और अद्भुत था विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी उस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के सुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे देवर्षे हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो